भगवान के माया में बड़े होने की दशा को देख करके मुस्कराने जैसे कहीं किसी व्यक्ति से गलती हो जाए कहीं तो कोई व्यक्ति हंस दे। इसी प्रकार से भगवान ने उनको देख करके इस प्रकार की गलती में भ्रम पड़े हुए देख करके उनको हंस दिया भगवान या मान लो भगवान ने ऐसा कहा कि देखा तुमने तो हमारी माया कैसी विचित्र है तो आप कौशल्या तो माँ जो थोड़ा सावधान हुई कि यह क्यों रहे क्या बात है तो भगवान ने फिर उसी समय क्या दिख रहा माता अद्भुत रूप अखंड भगवान है उनको अपना विराट रूप दिखा दिया दिखरावा चमनी माता दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अपना अद्भुत रूप दिखा दिया अखंड अद्भुत रूप क्या दिखा दिया रोम रोम प्रति लाघे को वो भगवान राम जन सामने उनके विशाल रूप में खड़े हो गए और उनके सारे शरीर में तमाम ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांड तमाम रोम रोम ब्रह्मांड दिखाई देने लगे ये भगवान का विराट योग है सोनों का अपना दिखा दिया जैसे देखते हैं गीता में ग्यारहवीं अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विराट योग दिखा दिया ऐसे यहां पर भगवान ने कौशल्यामा तो को विराट को अपना भागवत में भी आता है इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने संदेह के अवतार लिया एक बालक रूप में है और बालक मात्र है तो ये गलती है ये सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा का रूप है कोई एक बालक का शरीर ही बालक रूप परमात्मा के रूप अब देखो शास्त्र क्या कहता है फिर तो विचार करो ये सारी शिष्य जितनी है ये सब परमात्मा ही जरूरत है आकाश से लेकर सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे और यह एक ब्रह्मांड है ऐसे बहुत से ब्रह्मांड रोम रोम में ब्रह्मांड के माने क्या हुआ ये ऊपर से लेकर के इतना मंडल और, और, और इतने सूर्य नक्षत्र तारे में उग्रह और ये पृथ्वी और इतने प्राणी ये एक ब्रह्मांड जो दिखाई देता हमको और फिर बाद दो ब्रह्मांड तीन ब्रह्मांड चार ब्रह्मांड दस बीस सौ अब रोम शरीर में कितने होते हैं कौन उनकी कितने ब्रह्मांड के माने अगणित ब्रह्मांड ये सब उस माया के द्वारा रचे हुए परमात्मा के परमात्मा ही भिद्द। ये सब विराट रूप परमात्मा का तो परमात्मा को समझने के लिए एक बात ये गई अब देखो इन सब बातों को पहले दिखाते आते हैं पर भगवान राम आनंद स्वरूप हैं इस प्रकार के बताते हैं चेतना स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है भगवान अखंड एक रथ व्यापक है ये सब बीच बताते चले आ रहे हैं अब यहां ये यह बताते हैं कि सारा जगत भी परमात्मा का ही रूप है इस प्रकार से देखो कथा को तो साधारण बात है कथा कोई महत्वनी बात नहीं महत्व तो बात यह है कि परमात्मा को समझो क्या है यह ब्रह्मांड परमात्मा नहीं है लेकिन यह ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप है ब्रह्मांड तो हो जाते हैं अगर ब्रह्मांड ही परमात्मा हो तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो परमात्मा नष्ट हो जाए इसलिए ब्रह्मांड परमात्मा नहीं लेकिन ये ब्रह्मांड परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं परमात्मा का ही रूप है परमात्मा नित्य विद्यमान है ब्रह्मांड नित्य विद्यमान नहीं परमात्मा की माया से ब्रह्मांड की रचना हुई ब्रह्मांड बना ब्रह्मांड बिगड़ेगा लेकिन ये ब्रह्मांड जो है परमात्मा की माया के द्वारा रचा हुआ परमात्मा का ही एक प्रकट रूप हम लोगों को दिखाई देने वाला है <coughs> तो ये इस प्रकार अब आगे देखिए उसके ब्रह्मांड फिर क्या क्या उसमें विराट रूप जो भगवान ने दिखा दिया तो संक्षेप में बता देते हैं भगवान शंकर जी की क्या क्या दिखाया भगवान ने अग्री शिव चतुरा बहुगिर सरित सिंधु महिकानन बहुर <म्दित्ता> चरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभा ज्ञान स्वभा माया सब विधि काी दे जोड़े कर ठाड़ी सभी जोड़े कर ठाड़ी देखा जीवन जाई जाई जीवन देखी भगत रही ताई। देखी भगत रही ताई मुख मुख आवा चरणन सिरनावा विस्मय मंत्र देख मा तारी मय मंत देख मा तारी खरारी स्वरूप खरारी अस्तुत कर न जाय भयमाना माना कर न जाय भयमाना जगत पिता में सुत कर जाना जगत पिता में सुत करि जाना हरि जननी बहु विधि समझाई हरि जननी बहु विधि सुन जाये यि जन कदम कहा सुनमाई यन कदम कहास सुनवाई कार बार, बार कौशल्यानय करे कर जोड़े बार बार कौशल्यानय करे कर जोड़े अभिजन कम हो व्यापे प्रभु माया तो रे अभजन कबूँ व्यापे प्रभु माया गो की जय चंद्रगीमानी गय प्रभु संत की जय भगवान के विराट का वर्णन जो स्वामी जी ने रामचरित मानस में कई बार किया है। उन सबको मिला करके देखना चाहिए कुछ बात एक स्थान में कुछ बात दूसरे स्थान में कुछ बात तीसरे स्थान पर ऐसे करके अलग अलग स्थानों पर वो सब बात आती रहती है कहीं कहीं बिल्कुल संक्षेप में संकेत मात्र है कहीं थोड़ा विस्तार है कहीं विस्तार किया तो एक पक्ष का किया कहीं दूसरे पक्ष का किया इसलिए मानस पढ़ करके बराटपुर भगवान को भी समझना हो तो सबसे एकत्र लेकिन इसमें जो वो हो वैसा वर्णन नहीं है जैसा कि मंदोदरी ने रावण के सामने किया है वो भी विराटपुर का वर्णन किया मंदोदरी ने बताया रावण को अरे तुम किसके चक्कर में फंस गए वो वो तो परमात्मा है और वो सारा जितना विराट सृष्टि है वो सब उसी का रूप है लेकिन यहाँ उस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई यहाँ पर <coughs> यहाँ दूसरे प्रकार से उसका वर्ण किया ये तो जरूर बताया की सारे ब्रह्मांड सृष्टि जितनी स्थ जितनी भी सृष्टि है सब उस परमात्मा का ही रूप है लेकिन क्रम क्रम से सारे सब शब्द नहीं दिखाया यहां पर विस्तार रूप से क्या दिखाया कि ये जो भगवान का विराट रूप है ये माया कृत है इस बात पर ज्यादा जोर दिया अब ये सृष्टि का विस्तार कितना है ब्रह्मांड ब्रह्मांड का विस्तार कितना है विशाल कैसा है ये फिर कांड के प्रसंग में आता है उत्तरकांड में फिर को जब माया लगी और काभूष जी भागे और भगवान का एक हाथ उनके पीछे लगा तो वो सप्तावरण भेद कर का वर्णन आता है तो ये किस प्रकार से ये ब्रह्मांड के कई आवरण है एक के बाद दूसरे आवरण उनको सबको भेजते हुए का भागते हैं पीछे पीछे उनके हाथ लगता है तो उसका वर्णन प्रभा दूसरे प्रकार से है इस प्रकार से सबको मिला करके देखें एक साथ तब ये समझ में है भगवान का विराट रूप में क्या क्या बातें हैं कोई, -कोई बातें समझनी चाहिए ध्यान देनी चाहिए इस विराट रूप में वर्णन करने में अपने समझने के लिए कम से कम दो बातें तो ध्यान रखें एक तो यह कि समस्त जगत परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है परमात्मा ने अपने माया के द्वारा इस जगत का रूप धारण है <laughs> दूसरी बात यह कि परमात्मा का तत्व कहीं कुछ नहीं सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा जो कुछ हम देखते हैं वो भी परमात्मा ही का रूप है <laughs> लेकिन जो कुछ दिखाई देता है ये सब मायाकृत तो इसमें जो दिखाई देता है और माया का जो जाल है इसमें हमारी दृष्टि अटकनी नहीं चाहिए कि बस जो दिखाई देता है इतना सब कुछ है ये तो सब कुछ नहीं है ये तो माया का रूप है इसके मूल में विद्यमान इसका जो कारण परमात्मा है सब कुछ तो वही है। उस परमात्मा की प्रधानता है उसको ध्यान में रखना चाहिए अब देखिए इसमें की अग्रित्रह शिव चंद्रान क्या देखा उन्होंने कौशल्या मान्य सूर्य चंद्रमा अग्रित शिव चंद्रमा अरे जैसे एक सूर्य चंद्रमा यहाँ देखते हैं मैंने एक ब्रह्मा हमारे नवग्रह एक सूर्य चंद्रमा ऐसे न जाने कितने सूर्य चंद्रमा बहुत से नवग्रह हैं बहुत सी सृष्टिया है बहुत सी पृथ्वी है सब में पुराने लोग रह रहे हैं ऐसे बहुत ब्रह्मांड और, और दूसरे ये बताया कि शिव चंद्रानंद अगणित ये ब्रह्मा विष्णु महेश अगणित तो इससे यह पता चलता है कि जितने ब्रह्मांड है उतने ही ब्रह्मा विष्णु महेश है हर ब्रह्माण्ड का एक स्वामी ब्रह्मा है जिसने किस ब्रह्मांड की रचना की है और उस ब्रह्मांड का पालन करने वाला एक विष्णु है और उस ब्रह्मांड का विनाश करने वाला जो है शिव है इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड विष्णु महेश, दूसरा ब्रह्मांड तो उसमें दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश ये बात पहले भी कहे हैं पहले रामचरित मानस को पढ़ाओ ध्यान दिया हो तो सती की कथा में जब सती मोह हो गया तो भगवान ने सती को ज्ञान देने के लिए उनको समझाने के लिए शांत करने के लिए अपना विराट रूप उनको भी दिखा दिया और उनको वहां क्या दिखा दिया कि सती जहां जा रही थी तो उन्होंने अपने सामने देखा कि वहां भगवान राम हैं लक्ष्मण हैं सीता जी हैं ये और उनकी सेवा में ब्रह्मा विष्णु महेश लगे ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सेवा में स्थित से है देवतागण सेवा में स्थित से तो उन्होंने पीछे की तरफ देखा घूम करके कि अंतर को पीछे छोड़ा है तो जब पीछे देखा तो वहां भी भगवान राम दिखाई दिए और उनकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश वहां भी दिखाई दिए लेकिन पीछे वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वे दूसरे प्रकार के कपड़े पहने हुए थे उनका रूप आकार दूसरे प्रकार का था सामने देखा था वो ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरे आकार के थे इसके मैंने आगे जो भगवान वही आगे भी भगवान वही जो पीछे भी लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जो आगे वाले दूसरे और पीछे वाले दूसरे तो उन्होंने अपने दृष्टि वहां भी दिखाई दिए और वहां तीसरे चौथे माने जहां देखें तहा ब्रह्मा विष्णु महेश तो बदल जाए लेकिन भगवान वही के वही रहे लेकिन इसके माने क्या हुआ परम ब्रह्म परमात्मा तो एक है लेकिन ये त्रदेव एक एक करके नहीं है इस ब्रह्मांड के त्रदेव एक है लेकिन दूसरे ब्रह्मांड के और, और भागवत में भी इसी प्रकार से आता है वहां की भागवत की कथा में जहाँ ब्रह्मा जी को भो हो गया और ब्रह्मा जी ने के, के बच्चे जो थे, थे उन सबको उठा ले गए एक साल भर के लिए उनको ले जाकर करके रख दिया उस समय भी उनको जो है ब्रह्मा जी को इसी प्रकार से जब वो हो गया तब ये सब देखने को मिला ब्रह्मांड किस प्रकार से कितने कितने ब्रह्मा ब्रह्मा जी समझते थे खमी ब्रह्मा लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मांत भगवान कृष्ण ने ब्रह्मान, तो ब्रह्मान दिखा दिया कि एक तुम ब्रह्मा क्या देखो कितने ब्रह्मा एक के बाद एक लगे हुए हजारों हजारों ब्रह्मा दिखा दिए तब तो ब्रह्मा जी को समझ आया कि अच्छा, ये तो परम परमात्मा ही है उनके सामने अंकुश नहीं है नहीं। इस प्रकार से देखते हैं कहते हैं ये इसलिए शिव चंद्राहन कैसे दिखाई दिए अग्नि दिखाई और बहुगिर चरित्र इनकी तो कहने क्या बहुत से पहाड़ बहुत से नदियां बहुत से पृथ्वी बहुत से बन, ये सब बहुत से बहुत से थे ही थे।, थे और कहते काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव ये पहले ब्रह्मांड सृष्टि इन सृष्टि के संचालक जो देवता है वो भी बहुत से और उसमें उसके साथ साथ ये काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव ये भी सबके सब्ज बहुत से दे देखे ये क्या है काल कर्म ज्ञान स्वभाव जीव जिनके बस में है जहाँ भगवान राम ने उत्तरकांड में अयोध्या वासियों को उपदेश दिया वहां देखो, वहां पर भगवान कहते हैं कि ये जीव जो है वो हो अनेक जन्मों में शरीर धारण करता हुआ घूमता रहता है कैसे काल कर्म स्वभाव घेरा उन्हीं से घिरा हुआ ये बार बार चक्कर काटता रहता है कब कर करुणा नर दे ही देते ही सपने हित समय ही वहां भगवान ये कहते हैं कि देखो ये मनुष्य जो है ये प्राणी ये अपने अपने कर्मानुसार एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता रहता है कर्मानुसार के साथ साथ कर्म के साथ साथ क्या लगा हुआ काल भी लगा हुआ है काल का अर्थ यह है कि कर्म का फल कालांतर में मिलता है कभी जल्दी मिलता है कभी देर में मिलता है कभी, देर मिलता है, कभी और देर में मिलता है तो वो काल भी अपना प्रभाव उसके साथ दिखाता रहता है काल कार का अर्थ विनाश भी है एक वस्तु बनती है फिर बिगड़ जाती है एक शरीर मिलता है फिर वो बिगड़ जाता है नष्ट हो जाता है ये सब चला जाता है इस प्रकार तो शास्त्र को इस प्रकार से ब्रह्मांड का स्मरण करो भगवान के स्वरूप का स्मरण करो ब्र... कितनी कितनी सृष्टिया इनके सबके विस्तार का स्मरण करो तो बुद्धि थोड़ी विस्तृत होती है व्यापक बुद्धि बनती है अब जब व्यापक बुद्धि बनती है तो हमारे जो संकुचित दृष्टिकोण है अपने शरीर मात्र का और अपने शरीर के स्वार्थ का वो टूटता है धीरे धीरे नष्ट होता है नहीं तो व्यक्ति अपने शरीर के स्वार्थ अपने वृद्र के स्वार्थ अपने अहंकार में बस इतना घिरा हुआ उसके बाहर निकल नहीं पाता देखो कितना बड़ा देखो कितने सृष्टि है कितने प्राणी हैं वो तो देखो उन्हीं तो आप तो अपने आप को भी देखो किस प्रकार से कर्म के बंधन में है वो कर्म हमको कैसे पिछले जन्म से यहाँ लाया यहां से लेकर के कैसे दूसरी जगह ले जाता है काल कितना शक्तिशाली है कर्म उसका कर्म का फल देने वाला समय प्राप्त होता रहता है ये गुण क्या है गुण घेरा कमन सतरस्तम कभी व्यक्ति का जीव का कभी सत्य बढ़ जाता है कभी रजस बढ़ जाता है कभी तमस बढ़ जाता है अपने अपने कर्मानुसार जीव जैसे कर्म करता है तो कभी तमोगुणी जीव हो गया तमोगुणी हो जाए तो मनुष्य शरीर से नीचे के प्राणियों के शरीर लेगा, कीट पतंग पक्षियों के शरीर प्राप्त हो गया वृक्षों का शरीर प्राप्त हो गया यह भी हो सकता है अगर रजगुण होगा तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है रजगुणा हो, हो। सत्य गुण भी हो तमोगुण हो तो फिर मानवीय शरीर मिलने लगते हैं और फिर मानवीय शरीरों में भी देखते हैं किसी में तमोगुण गुण जाता है किसी में रजोगुण जाता है किसी में संतो गुण जाता है इसमें भी माने इतने ज्यादा परमुटेशन कंप्यूटेशन क्या कहो उनको सबको मिलाकर के इतने प्रकारांतर भेद हो गए इन तीनों के कारण से सतम के कारण से कि नया प्रकार की सृष्टि जो है ये सब गुण के कारण ही ज्ञान स्वभाव व्यक्ति का स्वभाव को मैंने उसका प्रारंभ इत्यादि <coughs> प्रकृति व्यक्ति की अपनी अपनी सबकी प्राणियों की है मनुष्य की प्रकृति सामान्य रूप से और फिर हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति और फिर देखें कि अगर एक गाय का शरीर प्राप्त हो गया तो उसकी प्रकृति को देखो सिंह का शरीर प्राप्त हो गया तो उसकी प्रकृति को देखो सर्प का शरीर प्राप्त हो गया तो उसकी प्रकृति को देखो बिच्छु का शरीर प्राप्त हो गया तो उसकी प्रकृति को देखो कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया तो उसकी प्रकृति को देखो ये सबके स्वभाव प्राणी होगी ऐसा कि अपने अपने गुण के अनुसार अपने अपने कर्मानुसार उनको अपने अपने स्वभाव प्राप्त हो जाए। इनमें देखो कि अगर असावधान हम रहते हैं तो पता नहीं कौन सा शरीर प्राप्त हो जाए कैसा स्वभाव प्राप्त हो जाए एक शरीर छोड़कर के जाएं तो कहां पहुंचे जाकर इसलिए असावधान सावधान है ये बताए ये अब कौशल्या ने जब सारा ब्रह्मांड सृष्टि देखी उसमें यह भी संदेखा अब ये तो सूक्ष्म चाहिए है आंखों से देखने वाली नहीं है लेकिन वहाँ भगवान ने ये सब दिखा दिया सो देखा जो सुनाना जो कभी देखा नहीं सुना नहीं था वो भी सब उनको वहाँ दिखाई देने लगा उन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि ये गुण और स्वभाव कैसे बन जाते हैं और कर्म का मंधन कैसे होता है जीव एक सही से दूसरे शरीर में कैसे जाता है प्रोजन में त्यादारी कैसे होते हैं ये उन्होंने नहीं देखा था लेकिन दिखा दिया भगवान अब उनको दिखाई देने लगा इस ब्रह्मांड में प्राणियों के जपना मरना कैसे हो रहा है भी दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को क्या दिखा दिया कि देखो जितने प्राणी खड़े हुए हैं सभी क्षेत्र में वो सब भगवान के मुख में कैसे घुसते चले जा रहे हैं है? अब भगवान उनको सबको अपने मुंह में सबको ऐसे चाटते चले जाते हैं कोई डाड़ों में हिलक गए कोई मुंह में हिलक गए कोई पेट में चले गए और सर करके खाते चले जाए तो ये सब क्या दिखा दिया ये? इसके माने कि देखो कि सारा सृष्टि में कितने प्राणी हैं कितने प्राणी रोज मर रहे हैं सब काल में चले जा रहे हैं उसी प्राण भगवान के में सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं यहाँ के आपके जिस भी नगर के पास के कहीं कोई घाट हो वहाँ देखो मिठूर में देखो भैरव घाट में देखो या और नगरों में सब जगह होता है वहां देखो एक आया दूसरा आया तीसरा आया तक अब इन सबको आप अपने बुद्धि से कल्पना करके सब शहरों में जितने जा रहे हैं उनको एक बड़ा शमशान घाट की कल्पना करो और सबको इकट्ठा करो कुंभ के मेला जैसा हो जाए कि नहीं हो जाए ना? और उसमें देखो सब तरह चिताए चिताए हजारों हजारों चिताएं एक साथ लगेंगे और धू करके सब चल रही है क्या ये कपड़ा झूठी हो ही हो कौन नहीं कर सकता इसको कितना बिना है और देखो कि सृष्टि उतनी हो कितनी रही है वो भी देख लो पैदा कितने हो रहे हैं एक अस्पताल में देखो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और फिर सब अस्पतालों के बच्चे इकट्ठे करो और फिर सारी दुनिया के पृथ्वी भर पर इंडिया अमेरिका अफ्रीका जितने कंट्रीज हैं सबके बच्चों को इकट्ठे करो तो आपको देखो कि एक नगर में किलबिल किलबिल कि मच जाए एक तो एक ईयर बुक पढ़ो ईयर को उसमें बताया कि एक मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं हर मिनट में इस प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं और फिर ईयर बुक में यह भी लिखा होगा कि एक मिनट में कितने मरते हैं अभी तो एक ब्रह्मांड की बात है कहीं सब ब्रह्मांड की बात पढ़े कर रहे हैं थे है? इसके माने ये सब कितनी खर्ची कितना बनना कितना बिगड़ना अरे एक शरीर बना एक शरीर बिगड़ गया उसकी वहां गिनती कहा है कौन पूछने वाला है कि कौन शरीर बन गया कौन शरीर मिट गया तो सो देखा जो सुनाने का देखी माया सभी विध गाढ़ी और फिर कहते हैं कि कु देखी माया सब गाढ़ी फिर उनको कौशल्या माँ को तो माया भी दिखाई दी। अब माया का वर्णन करते हैं अभी तो ब्रह्मांड का वर्णन कर दिया सूक्ष्म ब्रह्मांड कर दिया और जो स्थूल ब्रह्मांड उसका वर्णन कर दिया प्रणजन का वर्णन कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं का वर्णन कर दिया ये ब्रह्मांड का वर्णन हो गया एक प्रकार से संक्षेप में जहां तहां की बातें बता करके एक ब्रह्मांड का वर्णन कर दिया लेकिन इस ब्रह्मांड की कैसे हुई क्या माया के द्वारा अब समझ लो जब इतने ब्रह्मांड है उनकी रचना हुई है तो माया कितनी विशाल होगी और कितनी शक्तिशाली होगी जिसने सबकी रचना हुई तो फिर उन्होंने माया को देखा कि तो सब माया की रचना है देखी माया सब सबकी गाढ़ी और अत्य सभी जोड़े कर ठाढ़ी और फिर क्या देखा कि उस माया को भी देखा कि भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए तो देखो इस तो ब्रह्मांड से ज्यादा तो शक्तशाली माया है जिसने ब्रह्मांड रचना कर ली और माया से ज्यादा शक्तिशाली परमात्मा जिसके के सामने माया हाथ जोड़े पड़ी अब तुम बताओ को परमात्मा कैसा महान है परमात्मा की महानता को समझ में आएगी नहीं कितना व्यापक है कितना विशाल है कितना शक्तिशाली है उसकी जितनी जो उसकी अक्षिता अच्छा को देखो उस परमात्मा के सामने ऐसी महान माया ऐसी शक्तिशाली माया हाथ जोड़े खड़ी हुई और माया के दूसरी ओर क्या देखा जीव नचावे चाहिए अब वही माया जीव को नचा रहे भगवान के सामने तो हाथ जोड़े खड़ी वहां पर उसकी शक्ति बिल्कुल जो है शक्ति ही नहीं हो लेकिन यहां पर देखते हैं इन जीवों को नचाने के लिए बड़ी ताकत उससे इनको सबको जीवन को जो देखा जीव नचावे चाहिए और देखी भगत अब देखा एक माया है और एक भक्ति भी दिखाई दी उसको माया माया तो इस प्रकार की रचना करती है सृष्टि करती है अविद्या उत्पन्न करती है जीव को बधन में डालती है जीव को नचाती है एक जद से दूसरे जीवन आचना कर माया ने जीव के सामने विषय भोगों की सामग्री से हुई दिखा जीव हर वस्तु को लेने के लिए दौड़ता है उनको लिए धोखने के लिए दौड़ता है और कहीं टफलता कहीं फलता, कहीं गिरता है कहीं पड़ता है कहीं रोता है कहीं ज्योता है कहीं आया करता है कहीं घाया करता है ये सब जीव का नाशन माया है। शांति विस्तान कही भागे फिरते रहो आया करते रह सब माया ने जीव को इस प्रकार से बचाया उसको चक्कर में फांस दिया अगर उस जीव को ये पता भी चल जाए कि तुम तो माया के चक्कर में हो इस माया के चक्कर को छोड़ो तो जीव के बस की बात नहीं वो चाहे ताकत लगावे माया से निकल नहीं पा जानते हो भी नहीं निकल पाता जानता कि हम माया में फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश करें। तो तुलसीद आदमी दूसरी जगह बिने पत्रकार में कहते हैं कि जैसे कोई हिरण बहलिया तो उसमें जाल में फंस जाए और फिर जितना जितना हिरन उस जाल में से निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा उतने ही उतना फसता चला जाएगा उसमें ऐसे तो ही माया ऐसे जीव अगर निकलने की कोशिश करता है तो फसता ही फसता जाता है आप साथ ही देख लो अपने आप में देख लो दूसरे लोगों को देख लो कहते हैं बस थोड़ी सी बात रह गई इतना काम और ये हो जाओ हम फ्री है और जब तक वो उतना काम हुआ तब तक कितने चार औदे चटे लगते हैं अब कहा बस फ्री है बस इतना बात और कर ले बस फ्री और फिर वो न कभी फ्री है और न कभी वो छूटता है एक छूटता चार रहता देखा जीवन नचा जाही देखी भगत जो छो रही ता भक्ति क्या है पहले बता चुके तो देखो कि ये माया शक्तिशाली माया भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई है अगर किसी व्यक्ति को यह समझ में आया कि भगवान की क्षण में जाओ उनकी चरणों की शरण में जाओ उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो और भगवान का ध्यान करो उनसे प्रार्थना करो ये बात किसी को समझ में आ जाए और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए और संसार की तरफ से पीठ फेर ले माया की तरफ से पीठ फेर ले और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए और उनका ध्यान चिंतन करने लगे उनकी शरणागत स्वीकार कर ले इसका नाम भक्ति है बस ये भक्ति जो है व्यक्ति को कर देती है फिर माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता लेकिन बिना परमात्मा का सहारा लिए कोई कितने ही संसार में ही अपने आप हाँ में जिस माया में फंसा हुआ है उसी में माया की युक्तियों से ही माया को छोड़ना चाहे तो उसके लिए एक उदाहरण उत्तर में कालश्वर की कहते हैं कि छोटे ही मल की मलई के धोए इस उदाहरण के ऊपर ध्यान छूटे ही मल के मलई धोए मने मन जैसे बरसात होते मन की लग जाए पैर में चलते हुए अब कीचड़ से लेकर उस कीचड़ को धो थोड़ी कीचड़ और ला और उससे उस कीचड़ को धो कभी तो तो कीचड़ छूट ही जाती है उसे नहीं छूटे उसके लिए पानी चाहिए साफ शुद्ध पानी हो उससे धो तब वो तो कीचड़ छूटे कीचड़ से कीचड़ नहीं छूटे इसलिए माया से माया को छोड़ना तो चाहो तो नहीं छूटे एक माया छोटे दूसरी माया लपट जाएगी एक उदाहरण देते हैं इस प्रकार का कि जैसे लंभेरे की दुखी लबेरे की गुठी क्या विशेषता है आप अपने हाथ में लभेरे की गुठी एक बार पकड़ लो लिपली हो अगर तुम किस उंगली छुड़ाओगे तो इसमें छुड़ाओगे तो इसी छटक जाएगी वो कहीं छूटेगी नहीं फेकोगे तो ऐसे निकल करके इस से दूसरे पकड़ ये माया का लबेरे की गुठली इस प्रकार के छुटकी तो देखी भगत जो छोरे ताही और तन पुल की तो मुख वचन आवा अब कहते थे भैया अब कौशल्या ये सब देख करके अब उसका प्रभाव ऊपर क्या पड़ा वो सब हम बताते हैं कि तन पुल कित मुख ने आवा कौशल्या मा के मुंह से बोलती बंद हो गई कुछ कह नहीं सकती जब ये सब कुछ देख लिया तो देखती रह गई और तन पुलकित तो मन रोमांचित हो आश्चर्यित होकर या भयभीत होकर के उनके सारे शरीर में रोए खड़े हो गए और मुंह बंद हो गया बोलना उनकी हिम्मत नहीं बड़ी कुछ बोले उसको देख करके नए चरणन सिरनावा बस इतना ही हुआ अपनी आंखें बंद कर ली वो सब विराट रूप देखता और सभी लीला देखते हुए उन्होंने नहीं देखी आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके क्या किया चरणन सिरनावा उनके भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया आंखें बंद करके अब जब देखा इस प्रकार ने कौशल्या माने किया तब तो विस्मय मंदिर देख महातारी भगवान को इस प्रकार देख आश्चर्य पड़ गई है कुछ समझ में नहीं आता है, तो, से तो फिर भगवान जो है अपने विराटूट उन्होंने छोड़ करके साधारण रूप में अपने आप को दिखा दिया वही बालक बन गए जैसे पहले बालक थे वही बालक बन गए और अस्तुत करीब जाए भय माना बालक रूप भगवान बन गए तो भी अब कौशल्या को समझ में आ गया यही ब्राट रूप अभी जो थे वही भगवान वही बन हैं तो फिर वो अस्तुत कर को आगे बताते हैं जगत पिता में स्तुत कर जाना कि देखो सारे संसार का माता पिता जो है वो उसको मैं अपना पुत्र समझ बैठी कितनी भारी गलती हमने की और इस गलती के कारण से भयभीत भगवान के साथ और वे बोले कुछ स्तुति करें ये उनसे कुछ करते नहीं बनता होगी कौशल्या माँ की तब जननी बहुविध समी तब भगवान ने फिर कौशल्या माँ को समझाया बहुविध समझाई अब देखो भगवान कैसे बोलते नहीं थे लेकिन अब इनको जो है विराट रूप धारण किया बालक रूप धारण किया कौशल्या माँ को बताते तो उसमें बोलने लगे अब ऐसे नहीं सबके साथ, तो साथ में नहीं बोलेंगे अच्छा हम, हम लीलाएं किस प्रकार से बालक रूप करके कर रहे हैं तो इन लीलाओं को तुम देखो लेकिन ये मन भूल जाओ कि हम परक्रम परमात्मा है जो ब्रह्म है परमात्मा है वही मेरा स्वरूप है ये फिर एक बार उसको तो बता दिया <coughs> हरिजन ने गुमित समझाई और फिर कहा जन कई और कहा कि और किसी को मत बताना और किसी को ना बताना कि मैंने भगवान भगवान राम ने ने अवतार लिया नहीं लेकिन भगवान राम के अवतार में एक बात ये थी कि उन्होंने मानवीय रूप तो धारण किया लेकिन उसको छिपाया प्रकट नहीं होने दिया क्योंकि रावण को एक मनुष्य ही मारो रावण को मार सकता ये वरदान था ब्रह्मांड शंकर जी ने वरदान दे रखा था अब राण को मारना है और एक मनुष्य को मारना है तो इनको मनुष्य बने रहना है दुनिया में कोई जान न पावे कि मनुष्य नहीं है ये भगवान है उन्होंने उतार लिया है इसकी प्रसिद्धि न होने पा इसलिए वो बरावत छिपाए गए अपने अपने आप को तो ये कह दिया कि इसको किसी को बताना नहीं ये कथम कहा जिसमाई करने लगी अब अभी तक तो प्रार्थना ने समझाया उनको तब कौशल मुझसे छोड़े सबके निकले और एक बात उन्होंने कही की अब जन जाता है जा प्रभु में माया दो ऐसी कृपा करो की आप ये माया अब हमको चक्कर में न डाले इससे इस बात की सूचना मिलती है भक्त शास्त्र ये कहता है कि कोई व्यक्ति कितना ही हो, माया के गांव से छूट नहीं सकता उसे भगवान के समय में जानना चाहिए और भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि तो, माया तो जब भगवान यही कृपा करते है किसी भी तब तो उसकी माया छूटती है अपने आप से वो माया से बच नहीं सकता इसलिए उसे, उसे है इसलिए प्रार्थना करते हैं की भगवान अभी माया से जिसमें हम पड़ जाते हैं बार बार ये माया जला जाता है बार बार विष्णु की माया क्या है विष्णु की अज्ञान है ये आकर के बार बार घेर लेता है इससे हमारा छुटकारा हो जाए अब ऐसा कभी है बहुत हमको बता रहे